वह जैसे तैसे अपने प्राण बचाए हुए था उसके मुख से रक्त का वमन होता था तथा उसे चारों ओर से इस समय उसे बड़ी वेदना हो रही थी दुर्योधन को इस प्रकार अनुचित रीत थे पृथ्वी पर पड़े देख कर उन तीनों वीरों को असह कष्ट हुआ और वे फूट फूट कर रोने लगे उन्होंने अपने हाथों से दुर्योधन के मुंह का खून पोछा और फिर दीन होकर विलाप करने लगी कृपाचार्य ने कहा हाय विधाता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है आज 11 अक्षौणी सेना का स्वामी राजा दुर्योधन इस प्रकार खून में लथपथ हुआ पृथ्वी पर पड़ा है महलों में जिस प्रकार महारानी शयन करती थी उसी प्रकार यह सोने के पत्थर से मढ़ी हुई गदा वीर दुर्योधन के साथ सोई हुई है काल की कुटिलता तो देखो जो शत्रु सम्राट किसी समय राजाओं के आगे आगे चलता था आज वही भूमि में पड़ा धूल फाक रहा है जिसके आगे भय से सिर झुकाते थे वही आज वीर सैया पर पड़ा हुआ है पहले जिसे अनेकों ब्राह्मण अर्थ प्राप्ति के लिए घेरे रहते थे उसी को आज मांस के लोभ से मांसाहारी प्राणियों ने घेर रखा है अस्थामा अस्था बोला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 अधर्म पूर्वक गदा से आपकी जांघें तोड़ डाली इस प्रकार अधर्म से मार कर जब भीम से ने आपको ठुकराया तब भी कृष्ण और ने उस से कुछ नहीं कहा धिकार है उन्हें भीम ने आपको कपट से गिराया है इसलिए जब तक प्राणियों की स्थिति रहेगी तब तक योद्धा लोग उसकी निंदा ही करेंगे महर्षियों ने क्षत्रियों के लिए जो उत्तम गति बताई है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 भीमसेन के मारते समय कोई रोक टोक नहीं की ये निर्लज पांडव भी किस प्रकार कहेंगे कि हमने ऐसे ऐसे दुर्योधन को मारा था गांधारी नंदर आप हैं जो युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए हैं महारथी कृपाचार्य कृतवर्मा और मुझे धिककार है जो आप जैसे महाराज के सांस स्वर्ग नहीं सिधार रहे हैं हम जो आपका अनुसरण नहीं कर रहे हैं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 वहां सब महारथियों से आपकी भेंट होगी ही उन सबकी ज्येष्ठता और श्रेष्ठता के अनुसार आप मेरी ओर से पूजा करें पहले आप समस्त धर्म धर्म के ध्वजारूप आचार्य जी का पूजन करें और उन्हें सूचना दे कि आज अश्वस्थामा ने धुष्टम्न को मार डाला है फिर महाराज बाल्हिक महारथी जयद्रथ सोमदत्त भूरिश्रवा तथा और भी जो जो वीर पहले स्वर्ग पहुंच चुके हैं उनका मेरी ओर से आलिंगन करें और उनसे कुशल पूछें। राजन यदि आप में कुछ प्राण शक्ति मौजूद हो तो मेरी एक बात सुनिए इससे आपकी कानों को बड़ा आनंद मिलेगा अब पांडवों के पक्ष में वे पांचों भाई श्री कृष्ण और सात के ये सात वीर बचे हैं और हमारी ओर मैं कृतमरमा और कृपाचार्य कृप ये तीन बाकी हैं द्रौपदी के सब पुत्र धीर्षुम्न के बच्चे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 दुर्योधन ने जब अश्वस्थामा की यह मन को प्यारी लगने वाली बात सुनी तो उसे कुछ चेत हो गया और वह कहने लगा, भाई, आज आचार्य कृप और कृतवर्मा के सहित जो काम तुमने किया है वह तो भीष्म कर्ण और तुम्हारे पिताजी भी नहीं कर सके तुमने शिखंडी के सहित सेनापति प्रद्युम्न दुम्न को मार डाला इसे आज निश्चय ही मैं अपने को इंद्र के समान समझता हूँ तुम्हारा भला हो अब स्वर्ग में ही तुम्हारी हमारी तुम्हारी भेंट होगी ऐसा कहकर मनस्वी दुर्योधन चुप हो गया और अपने सुहृदों को दुख में छोड़कर उसने अपने प्राण त्याग दिए उसने स्वयं पुण्यधाम स्वर्गलोक में प्रवेश किया और उसका शरीर पृथ्वी पर पड़ा रहा राजन इस प्रकार आपके पुत्र दुर्योधन की मृत्यु हुई वह रणांगण में सबसे पहले गया था और सबसे पीछे शत्रु द्वारा मारा गया मरने से पहले दुर्योधन ने तीनों वीरों को गले लगाया और उन्होंने भी उनका आलिंगन किया अश्वस्थामा के मुख से यह करुणाजनक संवाद सुनकर मैं शोकाकुल होकर दिन निकलते ही नगर में चला आया इस प्रकार आप ही की खोटी सलाह से यह कौरव और पांडवों का भीषण श्रृंगार हुआ है आपके पुत्र का स्वर्गवास होने से मैं अत्यंत शोकार्त हो गया हूँ अभ्यास जी की कृपा से प्राप्त हुई मेरी दिव्य दृष्टि नष्ट हो गई है वह संपान जी कहते हैं राजन महाराज धृतराष्ट्र इस प्रकार पुत्र की मृत्यु का संवाद सुनकर एकदम चिंता में डूब गए और लंबे लंबे गर्म श्वास लेने लगे